कठोपनिषद प्रेते प्रेतेचिकित्सा मनुष्य के अस्तीयमस्ती चैकेमशिष्टस्वयाहम वराणामृतीय दैवैर विचित्सुरा नि सुवेयमेश अं वर नचिकेतो मामो वृणी मापरोत्सीर दापितस किल्व च मृतो युव वक्ता चा दृग्यो नलभ्यो लो नो एतस्य कचि शतायुष पुत्रपौत्र वृणी बहून् पशून् हस्ती हिण्यमश्वान् भूमेमतन वृणी जीव स्वयशरदो यु यदि मनसेवरम वृणीष्व विजीका महाभूमौ नचिकेतस्वे काम करोमि ये ये कामा सर्वां कामाश्चन्दत प्रार्थयस्व इमा काुर्लभा मतलोक सर्वान्मांदतस्व इतू नीदृशालिया मनुष्य आत्ता पिचारयस्व नचिकेतो मरण माक्षी शोभा यदतर्वंद्रििया अपि सर्वजीवितमल्पमेव अभी तवस्तव नृत्यगीते नवितेन तर्पणी मनुष्यो लपे वित्समद्राक्म चे जीविष्याम यधी शिष्यसी तम वरस्णीय सजीर्यता जीन्मर्त्यवधस्थ प्रजानन अभिध्या वर्णरतिमोद अतिदीर्घे जीव रमेत यस्नद विचिक सी मृत्यो ये महति ब्रूहि नत यो यम वरो गुड़ मनु प्रविष्टो अनुप्रविष्टो तस्मान नचिकेता वृणीते नचिकेता तीसरा बार मांगते हुए कहता है मरे हुए मनुष्य के विषय में यह संशय है कोई तो यू कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहती आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भलीभांति समझ लू यही तीनों वरों में से तीसरा वर है यमराज ने सोचा कि अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकारक होता है अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है ऐसा विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा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 वरन उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा हे hey यमराज आपने कहा कि इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए और यह सरलता से जानना योग्य भी नहीं है इतना ही नहीं इस विषय का कहने वाला भी आपके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता इसलिए मेरी समझ में इसके समान दूसरा कोई वर नहीं है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 एवं हाथी स्वर्ण और घोड़ों को मांग लो भूमि के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को मांग लो तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीते रहो हे नचिकेता धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मानते हो तो मांग लो और तुम इस पृथ्वीलोक में बड़े भारी सम्राट बन जाओ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 अपने साथ ले जाओ मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां अलभ्य है मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ। पर हे नचिकेता मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इस बात को मत पूछो परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े ऐसी बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती अतए उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्युक्त वचनों में यमराज से कहा हे यमराज जिनका आपने वर्णन किया वे भंगुर भोग और उनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतकरण सहित सम्पूर्ण इन्द्रियों का जो तेज है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 जिस महान आश्चर्यमय परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि यह आत्मा मरने के बाद रहती है या नहीं उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बतलाये जो यह अत्यंत गूढ़तामय वर है इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता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 इन्हीं अनधिकारियों को देख के दी क्योंकि पूर्व में गलती हो चुकी थी पूरब भूल कर चुका था अनंत जन्मों की बात करके ना समझ बड़े मजे में हो गए थे तो पश्चिम में पश्चिम के धर्म बाद में पैदा हुए गए पूरब के धर्मों से इसलिए पूर्व में जो भूल हो गई थी उससे उन्होंने तो बचना चाहा, लेकिन उनको पता नहीं अनधिकारी बड़ा कुशल है आप उसे बचा ही नहीं सकते अगर खाई से बचाएंगे वो कुए में कून पड़ेगा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 ज्ञानी का अर्थ है वो जिसकी नजर दूसरे से हट गई न जो दूसरे को दुख पहुंचाने में उस सुख है और न दूसरे को सुख पहुंचाने में सुख है जो अपने को जगाने में सुख है इसलिए हमारे पास तीन शब्द हैं नर्क स्वर्ग और मोक्ष मोक्ष स्वर्ग का नाम नहीं मोक्ष वो है जहां व्यक्ति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 आपको देखकर संसार तो मिट्टी हो गया सब भोग व्यर्थ हो गए जिसे भी मौत का स्मरण आ जाता सब व्यर्थ हो जाता है बुद्ध की कथा आपने जानी है कि बुद्ध ने एक मरे हुए आदमी को देखकर अपने सारथी को पूछा कि ये क्या हो गया सारथी ने कहा कि आदमी मर गया है बुद्ध ने वो पहला शव देखा था तो बुद्ध ने तत्ण पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा तब तो बुद्ध जवा तब तो पूरे उभार में थे जीवन के सारथी ने कहा कि कहना उचित नहीं तो झूठ भी मैं बोल नहीं सकता जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा आप भी मरेंगे बुद्ध उस समय एक महोत्सव में युवक महोत्सव में एक युद्ध फेस्टिवल में भाग लेने जा रहे उन्होंने सारथी को कहा रथ को वापस लौटा ले क्योंकि जब मैं मरूंगा ही तो मर ही गया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 कितने ही लोग मरते जाएं, आदमी अपनी अमरता में भरोसा किए चला जाता यह अमरता का भरोसा खतरनाक है इससे तो मौत के महात्मा के दर्शन उचित है उससे खोज शुरू होती है यमराज जिस महान आश्चर्य में परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग ये शंका करते हैं कि आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बतलाएं जो यह अत्यंत गंभीरता को प्राप्त हुआ वर है इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता मृत्यु के सामने खड़े होकर अमृत की खोज यही समाधि की स्थिति है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 आपके भीतर जो भी छिपा है विक्षिप्तताए दमित वेग रोग वो सब बाहर फेंक देने चीखना हो चीखें रोना हो रोए नाचना हो नाचें जो भी करने जैसा हो जाए उसे रोके मत अपनी सारी बुद्धिमानी एक तरफ रख दें और मन जो भी करना चाहे उसे करने दें हर आदमी ने बहुत सा पागलपन इकट्ठा कर रखा है और जब तक वो फेंक दिया जाए तब तक उससे कोई मुक्ति नहीं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 आपके भीतर घना हुआ हो उसको आप आनंद से प्रकट करें जिससे छोटे बच्चे हो गए वापस नाचें हंसे कूदें। ना समिंग अबाउट दिस मॉर्निंग मेडिटेशन दिस मेडिटेशन हैज फोर स्टेप्स फर्स्ट क्योटिक ब्रीदिंग फॉर टेन मिनिट्स यू हैव टू ब्रीथ एंड फागट एवरीथिंग जस्ट